नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 90.4 रेडियो रेडियो मधुबन मधुबन सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार आप विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खुशी की बात यह है कि हमारे साथ मुंबई से दीप शिखा जी जुड़े हुए हैं जो एक मॉडल है साथ ही साथ रियलिटी शो में भी उन्होंने काफी काम किया है अभी अभी रिसेंटली और इन फ्यूचर वो कलाकार बनना चाहती आर्टिस्ट बनना चाहती हैं बॉलीवुड में अपना विशेष टैलेंट दिखाना चाहती हैं तो कई सपने हैं कई अच्छी बातें हैं आइए आज के इस शो में हम लोग दीप शिखा से बातें करेंगे उनके जीवन के कुछ चुनिंदा अनुभवों को सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से दीप शिखा का बहुत बहुत स्वागत है <laughs> थैंक यू सो मच दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज आमंत्रित किया है नमस्ते मैं दीप शिखा लुंगानी हूँ और मैं जो हूँ अभी मैंने रियलिटी शो करा है जी टीवी का और जी फाइव का बहुत ही फेमस दिल्ली डालिंग्स के नाम से और उसमें मैं टॉप थ्री विनर्स में से एक हूँ और ये जो रियलिटी शो है ये बेस्ड था अपॉन द लाइफ ऑफ डेली हाई क्लास पेज थ्री वूमेन एंड मैं बहुत सारे फैशन शोज डेली के इवेंट्स और एक पेज थ्री का बहुत ही मेजर हिस्सा हूँ ग्लैम मिसेस इंडिया 2017 भी रह चुकी हूं और मिसेस बेस फिटनेस डीवा का टाइटल भी जीत चुकी हूं और बहुत सारे फिटनेस वीडियोज भी मैं कर चुकी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारी सी बातें आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा जिस रियलिटी शो के बारे में आपने बातें की थी तो उसका स्टोरी क्या है वो थोड़ा सा विस्तार से आप डिटेल में बताएँगे तो बड़ा अच्छा लगेगा <laughs> दिल्ली डार्लिंग्स का जो शो है वो मेरे लिए बहुत ही लाइफ टर्निंग पॉइंट रहा है और उस शो का मिलना भी मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज वे में यू uh, नो you know, एक uh, अलग ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है यू you नो know, ये जो मुंबई की जो टीम है वो दिल्ली की uh, उन जानी मानी लेडीज की तलाश में थे जिनका एक अलग नाम हो चुका है मैरिट तो है ही है लेकिन साथ ही में अपना एक अलग एक अपना यू you नो know, मुकाम हासिल कर चुकी है कोई फैशन डिजाइनर है कोई ब्यूटी पेजेंट विनर है कोई ब्यूटी uh, यू नो ब्यूटीशियन है मेकअप आर्टिस्ट हैं कोई फिटनेस फ्रीक है सो यू नो कोई ना कोई अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं और कैसे वो आज के लाइफस्टाइल आजकल जो माहौल है जो आज की मैरिड लेडीज है दिल्ली की कैसे वो जगल कर रही हैं उनकी क्या जर्नी है Uh, do you know 2019 के जमाने की जो ladies है वो कैसे अपने घर को handle कर रही हैं कैसे अपने बच्चे अपने social life और कैसे वो actively participate करती हैं दिल्ली के high class society को किट्टीज में जाती हैं मस्ती करती हैं fun करती हैं लेकिन उनका एक अलग side भी है उनका एक emotional side है उनकी भी अपनी insecurities हैं किस तरीके से friendships betrayal, किस तरीके से heartbreaks का वो शिकार होती हैं सो so, उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई है इट इज अबाउट द जर्नी ऑफ मॉडर्न वीमेन ऑफ टूडेज मैरिड वीमेन यू नो एंड आई वॉज सो ग्लैड कि मैं इस, uh, उन, ग्या, उन ग्यारह बारह वीमेन उन, उन में उनमें शामिल हुई मेरा प्रोफाइल उनको इतना पसंद आया उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया मैं सिलेक्ट हुई बिकॉज मैं फिटनेस के अंदर भी थी तो मैं चाहती थी कि किसी तरह मैं इस शो के माध्यम से लेडीज को इंस्पायर करूं कि बिकॉज मेरा फिटनेस मेरा फोटो रहा है सो उन्होंने मुझे फिटनेस को लेकर ही मुझे सिलेक्ट किया बिकॉज एट द सेम टाइम हम लोग सोसाइटी को एक मैसेज दे रहे हैं कि जो डेली की जो मैरिड वुमेन है वो मस्ती जहां पर करती है किट्टीज यहाँ पे करती है लेकिन उनकी एक स्टोरी है कैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ी है कैसे वो बाकी अदर लेडीज को इंस्पायर कर सकती हैं। सो so, मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस दिल्ली के पहले रियलिटी शो विच इज बेस्ड अपॉन द लाइफ ऑफ डेली पेस्ट्री सर्कल उसका मैं हिस्सा रही हूँ और टॉप थ्री में आई क्राउन जीतना भी मेरे लिए बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट रहा है सो so, uh, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर जी टीवी की धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक नाम दिया है एक पहचान दी है दीप जी बहुत ही अच्छा लगा और आप दिल्ली का पहला रियलिटी शो में आपको तीसरे नंबर का रैंक मिला है क्राउन मिला है तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये चंद तालियां आपके लिए <laughs> <laughs> क्या बात है क्या बात है दीप जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये बातें सुनकर और रियलिटी शो में यूं ही नहीं हम कुछ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत लगता है और आपने जिस तरह से काम किया है जिस तरह की बातें आपके साथ हुई हैं बड़ा अच्छा लग रहा है जैसे इंट्रो में आपने एक और बात बताई थी हेल्थ टिप्स भी देते हैं हेल्थ फिटनेस मास्टर भी आप और मैं चाहूँगा कि सभी लोगों के लिए एक हेल्थ फिटनेस का जो टिप है कैसे अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखें अपना हेल्थ बना के रखें इसके लिए कुछ बातें ज़रूर बताइए <laughs> फिटनेस को मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है आज के टाइम में बल्कि फिटनेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है मैं मानती हूं कि अगर फिटनेस है हेल्थ है तो सब कुछ है आज की डेट में जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उसमें हमें अपने लिए डेफिनेटली टाइम निकालना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं अपनी सफलता का जो यू नो you know, एक जो मेरा जो क्रेडिट है वो फिटनेस को बहुत ज्यादा जाता है बिकॉज मैंने अपनी जर्नी एज फिटनेस की, की तरफ ही मैंने शुरू करी थी जिम में मैं एक्टिव रही हूँ सात आठ साल मैंने जिमिंग जी, करी है अपना वजन बिल्कुल रिड्यूस किया टोंड अप किया जैसे कहते हैं कि मैरिड वन होती हैं शादी के बाद डी शेप हो जाती हैं लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को उस कैटेगरी में शामिल नहीं करा बिकॉज मेरी इतनी फिट बॉडी है तभी मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है मैं फिटनेस डीवा के नाम से जानी जाती हूँ सो so मेरा मानना है कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त फिटनेस को जरूर देना चाहिए जिम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आधे घंटे की वॉक करनी चाहिए और खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए थोड़ा अनहेल्दी चीजों को अवॉइड करना चाहिए चीजें करते रहिए तो मुझे लगता है कि बंदा फिट और हेल्थी रह सकता है नमस्कार आप और आज के हमारे खास मेहमान दीप जी हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और आशा करता हूँ आपको इनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा सुकून फील कर रहे होंगे आप और आप भी सोच रहे होंगे की हमें भी कहीं ना कहीं एक हेल्थ शो या रियलिटी शो में हिस्सा बनने का मौका मिला तो कितना अच्छा होगा है ना <laughs> चलिए आप सोचिए और आप मेहनत कीजिए जिस तरह से दीप शिका को रियलिटी शो का अपॉर्चुनिटी मिला आपको भी मिलेगा <laughs> अब आइए आगे बढ़ते हैं और दीपशिका जी आप बताइए कि इन फ्यूचर अभी काफ़ी काम आपने किया है और इन फ्यूचर आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं क्या बनना चाहते हैं आगे इसके बारे में बताइए जी टीवी का ये शो जो है उसने मेरे लिए काफी रास्ते खोल दिए हैं मैंने कुछ म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक एल्बम्स भी करी हुई हैं और मेरा एक्टिंग की तरफ अब काफी रुझान जा रहा है इसके बाद क्योंकि कैमरा फ्रेंडली हो चुकी हूं कैमरा से बहुत प्यार हो चुका है लोगों ने बहुत प्यार दिया है लोगों के बीच एक मेरा नाम हो गया है दिल्ली में तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस नाम को और आगे तक लेकर जाऊं ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल ओवर ग्लोबली सब मेरे इस नाम को पहचाने दीपशिखा लुंगानी को पहचाने एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ तो बॉलीवुड मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा So, मैं आ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि, कि अब मैं बॉलीवुड में किसी ना किसी रूप में मैं एंट्री लू धमाकेदार एंट्री लू और अपना नाम जो है वो ऑल ओवर में बहुत ज़्यादा फेमस करूँ दैट इज व्हाट माय फ्यूचर प्लान चलिए दीप शिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने अपने फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में बताया और हमारी और से, रेडियो टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल और मैं चाहूंगा की आप बॉलीवुड में भी अच्छा काम करें और उसका किसी भी फिल्म में अगर आपको एंट्री मिलती है और आपको सफलता मिलती है तो जरूर मुझे याद करना ताकि मैं आपके इंटरव्यू जरूर ले सकूं फिर से, से <laughs> जाते जाते मैं चाहूंगा कि कोई एक गाना जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए एक गाना जो मेरे जहन में आ रहा है अभी मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है वो उसका रीमिक्स वर्जन भी आ चुका है ऋषि कपूर और टीना मुनि मेरे ख्याल से पूनम नाम ढिल्लो थी उस मूवी में तू तू है वही दिल में जिसे अपना कहा ये मेरा मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है मेरे दिल के बहुत नजदीक है और मुझे इसकी बीट्स बहुत प्यारी लगती हैं चलिए दीप शिखा जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को भी ये गाना बहुत अच्छा लगेगा और हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ और आशा करता हूँ आप दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करें इसी तरह और फिर मिलते रहेंगे <laughs> <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का रेडियो मधुबन का और सभी दर्शकों का जिन्होंने मेरी जर्नी के बारे में मुझसे पूछा बहुत सारी अच्छी अच्छी गुफ्तगु की आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मेरा रहो